विवेकानंद साहित्य वेद प्रणीत धार्मिक आदर्श इसी प्रकार हम अन्य देवताओं के विषय में भी अनेक उदाहरण दे सकते हैं वे सभी एक के बाद एक उसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आते हैं पहले वे देवताओं के रूप में दिखते हैं और उसके बाद उन्हें ऊपर उठाकर उनके विषय में यह धारणा उपस्थित की जाती है कि ये ऐसे पुरुष हैं जिनमें सारा ब्रह्मांड अवस्थित है जो प्रत्येक हृदय को देखने वाले साक्षी हैं और विश्व के शासन करता है वरुण देव के संबंध में एक दूसरा भाव भी है और उस भाव का केवल अंकुर ही फूट पाया था कि आर्यमन ने उसे वहीं कुचल डाला वह है भय का भाव एक अन्य स्थान पर हम पढ़ते हैं कि उन्हें अपने किए हुए पाप के कारण भय लगता है और वे वरुण से क्षमा मांगते हैं भारत में भय और पाप इन दो भावों को बढ़ने नहीं दिया गया इसका कारण तुम बाद में समझ जाओगे तथापि इनके अंकुर तो फूटने को ही थे इसी को जैसा कि तुम सब जानते हो एकेश्वर वाद कहते हैं इस एकेश्वर वाद का उदय भारत में अति प्राचीन काल में ही हुआ था संपूर्ण संहिताओं में उनके प्रथम एवं प्राचीनतम भाग में इस एकेश्वर वाद संबंधी विचार का ही प्राधान्य है पर हम देखेंगे कि आर्यों के लिए इतना ही पर्याप्त जचा उन्होंने उसे बिल्कुल ही एक एक आदिम प्रकार की धारणा समझ मानो एक और, दिया और आगे बढ़ गए हम हिंदुओं की ऐसी ही धारणा है अवश्य जब कोई हिंदू पाश्चात्य विद्वान पंडितों द्वारा लिखित वेद संबंधी पुस्तकों और टीका टिप्पणियों में यह पढ़ता है ये हमारे ग्रंथकर्ताओं के लेखों में केवल यही उपर्युक्त शिक्षा भरी है तब तो उसे हसी आए बिना नहीं रहती उन्होंने बचपन से ही मानो अपनी माँ के दूज के साथ इस विचार का पान किया है कि एक सगुण ईश्वर का भाव ही ईश्वर संबंधी उच्चतम आदर्श है अतः जब वे देखते हैं कि संहिता के बाद ही एकश्वरवाद की कल्पना जिससे संहिता भरी हुई है आर्यों द्वारा निर्धक पाई गई तत्व और दार्शनिकों के लिए अनुपयुक्त समझी गई और इसलिए वे आर्य अधिक एवं सत्य की खोज में विशेष प्रयत्नशील हुए तब वे स्वभावता ही भारत के इन प्राचीन मनुष्यों के समान विचार करने का साहस नहीं कर सकती आर्यों के दृष्टि में एकेश्वरवाद अत्यंत मानसिक प्रतीत हुआ यद्यपि उन्होंने उसके वर्णन में संपूर्ण विश्व उसी में भ्रमण करता है तू ही सभी सभी के अंतह का का का है। इत्यादि प्रयोग किया। हिंदू लोग थे और उन्हें इस बात श्रेय देना चाहिए कि वे अपने विचारों को बड़े साहस के साथ सोचते थे इतने साहस के साथ कि उनके विचार की एक चिंगारी मात्र से पश्चिम के तथाकथित साहसी तत्ववेदर डर जाते हैं इन आर्य मनुष्यों के संबंध में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने यह ठीक ही कहा है कि ये लोग इतनी अधिक ऊंचाई तक चढ़े जहाँ केवल उनके ही फेफड़े सांस ले सकते थे दूसरों के फेफड़े तो इतनी ऊंचाई में फट होते। जहां गए होते जहाँ भी बुद्धि ले गई इन धीर पुरुषों ने उसका अनुराग पूर्वक अनुसरण किया उसके लिए कोई त्याग उठा न रखा संभव था कि इससे उनके हृदय के चीरपोषित अंधविश्वास चूर चूर हो जाते पर उन्होंने इसकी परवाह न की यह भी परवाह न की कि समाज उनके संबंध में क्या सोचेगा क्या कहेगा वे तो साहसी थे उन्होंने जिसे ठीक और सत्य समझा उसी की चर्चा की और प्रचार किया